एक सियार रहता था वो बहुत आलसी था पेट भरने के लिए खरगोश और चूहों का पीछा करना और उनका शिकार करना उसे बड़ा भारी लगता था। शिकार करने में परिश्रम तो करना ही पड़ता है ना? दिमाग उसका शैतानी था यही तिकड़म लगाता रहता कि कैसे ऐसी जुगत लड़ाई जाए जिससे बिना हाथ पैर हिलाए भोजन, भोजन मिलता रहे खाए और सो गए एक, एक दिन उसी, उसी सोच में डूबा वह सियार एक झाड़ी में डूबका बैठा था बाहर चूहों की टोली उछल कु भाग दौड़ करने में लगी थी उनमें से एक मोटा सा चूहा था जिसे दूसरे चूहे सरदार कहकर बुला रहे थे और उसके आदेश का पालन कर रहे थे सियार उन्हें देखता ही रह गया, उसके उसके मुंह से से रही, रही, फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। जब चूहे चले गए तो उसने दबे पांव उनका पीछा किया कुछ ही दूर पर उन चूहों के बिल थे सियार वापस लौट आया दूसरे दिन सुबह वह उन चूहो के बिल के पास जाकर एक टांग पर खड़ा हो गया उसका मुंह उगते सूरज की तरफ था और आंखें बंद थी चूहे बिलों से निकले तो सियार को इस अनोखी मुद्रा में खड़े देखकर वे बहुत चकित हुए एक चूहे ने जरा सियार के निकट जाकर पूछा सियार मामा, मामा तुम, तुम इस प्रकार एक टांग पर, पर क्यों खड़े हो सियार ने एक आँख खोलकर बोला, बोला मुर्ख तूने मेरे, मेरे बारे में नहीं, बारे नहीं सुना नहीं है कभी? नहीं सुना कभी मैं चार टांगे नीचे टिका दूंगा तो धरती मेरा बोझ नहीं संभाल पाएगी, वह डोल जाएगी साथ ही तुम सब नष्ट हो जाओगे तुम्हारे ही कल्याण के लिए मुझे एक टाँग आरोप खड़े रहना पड़ता है चूहों में शुरू हो गए। वे सियार के निकट आकर खड़े हो गए चूहों के सरदार ने कहा हे महान सियार हमें अपने बारे में कुछ बताइए सियार ने ढोंग रचा मैंने सैकड़ों वर्ष हिमालय पर्वत पर एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की है मेरी तपस्या समाप्त होने पर सभी देवताओं ने मुझ पर फूलों की वर्षा की भगवान ने प्रकट होकर कहा मेरे तप से मेरा भार इतना हो गया है कि मैं चारों पैर धरती पर रखूं तो धरती गिरती हुई ब्रह्मांड को फोड़कर दूसरी ओर निकल जाएगी धरती मेरी कृपा पर ही टिकी रहेगी बस तब ऐसी मैं एक टांग पर ही खड़ा हुआ मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण दूसरे जीवों को कष्ट हो सारी चूहों का समूह महा तपस्वी सियार के सामने हाथ जोड़ खड़ा हो गया एक चूहे ने कहा तपस्वी मामा आपने अपना मुंह सूरज की ओर क्यों करके रखा है सियार ने उत्तर दिया सूर्य की पूजा के लिए और आपका, आपका मुंह खुला, खुला हुआ, हुआ क्यों है, है? दूसरे चूहे ने पूछा हवा खाने के लिए मैं केवल हवा खाकर जिंदा रहता हूँ मुझे, मुझे खाना खाने, खाने, खाने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे तबका बल हवा को ही पेट में भाती भांति के पकवानों में बदल देता है उसकी इन बातों को सुनकर चूहों पर इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा अब सियार की ओर से उनका सारा भय जाता रहा वे उसके और निकट आ गए अपनी बात का असर चूहो पर होता देखकर कर मक्कार सियार दिल ही दिल में खूब हसा अब चूहे महातपस्वी सियार के भक्त बन गए सियार एक टांग पर खड़ा रहता और चूहे उसके चारों ओर बैठकर ढोलक मंजीरे खड़ताल और चिमटा लेकर आते और भजन गाते सियार सियाराम भजनम भजनम भजनम भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद चूहों की टोलियाँ भक्ति रस में डूबकर अपने बिलों में घुसने लगती तो सियार सबसे बात के तीन चूहों को दबोचकर खा जाता फिर रात भर आराम करता सोता और डकारे लेता सुबह होते ही फिर वह चूहो के बिल के पास आकर एक टांग पर खड़ा हो जाता और अपना नाटक चालू रखता चूहों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी चूहों के सरदार की नजर से यह बात छिपी नहीं रही एक दिन सरदार ने सियार से पूछ ही लिया हे महात्मा सियार मेरी टोली के चूहे मुझे कम होते नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है महाराज सियार ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया मुश ये तो होना ही था जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा वह स शरीर वैकुंठ को जाएगा बहुत से चूहे भक्ति का फल पा रहे हैं। चूहों के सरदार ने देखा कि सियार काफी मोटा हो गया है कहीं उसका पेट ही तो वह बैकुंठ लोक नहीं है जहाँ चूहे जा रहे हैं। चूहों के सरदार ने बाकी बचे चूहों को सावधान किया और स्वयं उसने दूसरे दिन सबसे बाद में बिल में घुसने का निश्चय किया भजन समाप्त होने के बाद चूहे बिलों में घुसे सियार ने सबसे अंत के चूहे को दबोचना चाहा। चूहों का सरदार पहले से ही चौकन्ना था वह दांव मारकर सियार का पंजा बचा गया असलियत का पता चलते ही वह उछलकर सियार की गर्दन पर चढ़ गया और उसने बाकी चूहों को हमला करने के लिए कहा साथ ही उसने अपने दांत सियार की गर्दन में गड़ा दिए बाकी चूहे भी सियार पर सियारे और सबने कुछ ही देर में महात्मा सियार को कंकाल सियार बना दिया केवल उसकी हड्डियों का पिंजर बचा रह गया इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ढोंग कुछ ही दिन चलता है फिर ढोंगी को अपनी करनी का फल मिलता ही है अभी आप सुन रहे थे आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंच तंत्र की प्रेरक कहानियों में से एक कहानी ढोंगी सियार वाचक स्वर भारती परिमल